देवी भागवत तीसरा स्कंध राजकुमारी के स्वयंबर में राजाओं का परस्पर विवाद व्यास जी कहते हैं राजकुमारी शशिकला स्वाभाविक कम बोलती थी पिता अपना विचार व्यक्त कर रहे थे फिर उसने उनके प्रति मधुर वाणी में अपना धार्मिक भाव स्पष्ट कर दिया शशिकला बोली पिताजी मेरा यह निश्चय है कि मैं उपस्थित राजाओं के सामने नहीं जाऊंगी काम के सभी पुतले उन नरेशों के समक्ष दूसरी स्त्रियां भले ही जाया करें पिताजी मैंने धर्मशास्त्र में यह वचन सुना है कि स्त्री केवल एक पति पर ही अपनी दृष्टि डाले किसी भी दूसरे पर कदापि नहीं अनेकों पुरुषों के सामने जाने वाली स्त्री का सतित्व सुरक्षित नहीं रह सकता क्योंकि उसे देखकर सभी के मन संकल्प उठने लगता है कि यह मेरी पत्नी बन जाए जब कुलीन स्त्री भी हाथ में हार लेकर स्वयंवर में पहुंचती है तब ठीक उसकी वही स्थिति हो जाती है जैसी किसी कुल्टा की होती है जिस प्रकार वेश्या हाट में जाकर वहाँ के पुरुषों को देखने के पश्चात उनके गुण दोष पर अपने मन में विचार करने लगती है और जैसे उसके मन में तरह तरह के भाव उठा करते हैं निष्प्रयोजन भी वासनायुक्त पुरुषों को देखना उसका स्वभाव बन जाता है क्या वैसे ही मैं भी स्वयंवर में जाकर वेश्यावृत्ति अपना लूँ क्या अब मैं पूर्वजों के बनाए हुए धर्म का पालन नहीं कर सकूंगी मेरा वहाँ जाना असंभव है मैं तो नियम में अटल रहकर साध्वी स्त्री का जो धर्म है उसका अवश्य पालन करूँगी जिस प्रकार कोई साधारण स्त्री स्वयंवर में जाकर अनेक पुरुषों को पति बनाने का संकल्प उठने के पश्चात किसी एक को चुनती है आज वैसे ही मैं भी जाकर सबको देखूँ और किसी को पति चुन लो यह मुझसे नहीं हो सकता पिताजी आप राजाओं के सिरमौर हैं आप जानते हैं मैं सुदर्शन को स्वामी बना चुकी हूं निश्चित रूप से मैं दूसरा विचार ही नहीं कर सकती अतः आप यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के हाथ मुझे समर्पण कर दीजिए व्यास जी कहते हैं राजन तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाह का मन चिंतित हो उठा सोचा कन्या ने कहा तो ठीक ही है पर अब मुझे क्या करना चाहिए अनेकों नरेश अपने सेवक और सैनिकों के साथ यहाँ आए हुए हैं उनमें असीम बल है सब मंचों पर बैठे हैं उन्हें युद्ध करना भी अभीष्ट है इस अवसर पर यदि मैं उनसे कह दूँ कि कन्या स्वयंबर में नहीं आती तो वे खोटी बुद्धि वाले नरेश मुझे मार ही डालेंगे क्योंकि वे सब बड़े क्रोधी हैं मेरे पास उनके समान न तो सेना का बल है और न सुरक्षित किला ही जिससे इस उत्सव के अवसर पर मैं उन सभी राजाओं को हराकर कर भगा सकूँ ये छोटे कद के सुदर्शन भी बेचारे निसहाय, निर्धन और अकेले हैं मैं सम्यक प्रकार से दुख के संसार में डूब चुका हूँ अब मेरे लिए क्या करना आवश्यक है इस प्रकार चिंतित होकर तथा तो मन ही मन कुछ सोचकर कर राजा सुबाह नरेशों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे महानुभाव राजाओं मैं क्या करूं? मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही है यद्यपि मैंने तथा उसकी माता ने भी उसे आने के लिए बहुत समझाया बुझाया है मैं आप सभी राजाओं का सेवक हूं, आपके चरणों पर मेरा मस्तक पड़ा है अतः अब आप पूजा आदि स्वीकार करके अपने अपने भवन पर पधारने की कृपा करें मैं बहुत से रत्न वस्त्र हाथी और रथ देता हूँ इन्हें लेकर आप मुझ पर कृपा करके अपने अपने भवन को पधारें कन्या मेरे वश में नहीं है उसे दंड दिया जाए तो वह मरने को तैयार है उस स्थिति में भी मुझे महान क्लेश भोगना पड़ेगा अतएव मैं बहुत ही चिंतित हूँ आप सभी बड़े दयालु अत्यंत भाग्यशाली और अपार तेजस्वी हैं फिर मेरे इस नम्रता शून्य एवं भाग्यहीन कन्या से आपको क्या फल मिलेगा जिससे आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं मैं आप लोगों का कृपा पात्र हूँ मुझे सब तरह से आपकी सेवा स्वीकार है अब आपको चाहिए कि मेरी कन्या को आप अपनी कन्या के समान समझ लें